महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व सप्तमोध्याय युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के द्वारा राजनीति का उपदेश धृतराष्ट्रवाच संधि विग्रह अप्यत्र पश्य था राज सत्तमि बहुकल्पम युधिष्ठि धृतराष्ट्र ने कहा निर्शेष युधिष्ठि तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना ये संधि और विग्रह के दो आधार हैं इनके प्रयोग के उपाय भी नाना प्रकार के हैं और उनके प्रकार भी बहुत है कौरभ्य पर्यपासीथास्तित्वाद विद्यत्मन दुष्ट पुष्ट दन, अपने बल शत्रु आत्मानी चमरितन अपनी द्विविध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट है तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का कोई दूसरा उपाय सोचे पर्योपासन काल तो विपरीतम विधीयते आमृद काल राजपित ततः परम आक्रमण काल में शत्रु की स्थिति विपरीत रहनी चाहिए अर्थात उसके सैनिक हृष्ट एवं संतुष्ट नहीं होने चाहिए राजेंद्र यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भाग कर किसी दूसरे मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए व्यसनम भेतनम चत्रुना कार्य तत कर्षणम भीषणम च युद्धे चलक्ष वहाँ यह प्रयत्न करना चाहिए कि शत्रुओं पर कोई संकट आ जाए या उनमें फूट पड़ जाए क्षीण और भयभीत हो जाए तथा युद्ध में उनकी सेना नष्ट हो जाए प्रयास शत्रु पर चढ़ाई करने वाले शास्त्र विशारद राजा को अपने और शत्रु की त्रिविध शक्तियों पर भरी भाती विचार कर लेना चाहिए उत्साह प्रभु शक्ति मंत्र शक्तिया भारत विपरीत जो राजा उत्साह शक्ति प्रभुशक्ति और मंत्र शक्ति से शत्रु की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा हो उसे ही आक्रमण करना चाहिए यदि इसकी विपरीत अवस्था हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए आदतीता बलम राज मौलम मित्र बलम तथा अटवी बलमृतम तथा श्रेणी बलम प्रभो प्रभो राजा को अपने पास सैनिक बल धन बल मित्र बल अरण्य बल भृत्य बल और बल का आग्रह करना चाह संग्रह करना चाहिए तत्र मित्र बलम राज विशिष्यते ही श्रेणी बलमृतम च तुल्य एवति में ही राजन इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है श्रेणी बल और भृति बल ये दोनों समान ही है ऐसा मेरा विश्वास है तथा चार बलम च परस्पर समम नृप विज्ञेय बहु कालेशुराज्ञा काल उपस्थिति नरेश्वर चार बल अर्थात दूतों का बल भी परस्पर समान ही है राजा को समय आने पर अधिक अवसरों पर इस तत्व को समझे रहना चाहिए आपदश्चा बोधव्या बहु रूपान भवंतिरा कौरव्यस्ता पृथ्वत महाराज कुनंदन राजा पर आने वाली अनेक प्रकार की आपत्तियाँ भी होती हैं जिन्हें जानना चाहिए अतः उनका पृथक पृथक वर्णन सुनो विकल्पा बहुधा राजपद पांडुनंदन सामादे पंड गणत सदा राजन पांडुनंदन उन आप के अनेक प्रकार के विकल्प हैं राजा साम आदि उपायों द्वारा उन सबको सामने लाकर सदा गिने यात्रा गेदुक्त राजा सद् परम तप युक्त देश कालाभ्याम बलहरात्म गुण परम तप नरेश के अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे हृष्टपृष्ट बलो राजा वृद्ध युदय अक्रेसाप्य हो या पांडव पांडुनंदन अपने अभ्युदय के लिए तत्पर रहने वाला राजा यदि दुर्बल न हो और उनकी सेना हृष्टपृष्ट हो तो वह युद्ध के अनुकूल मौसम न होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे टूणास्म बाजिथ प्रवाहाम ध्वज्रुम समृत कूलरोधम पदातिनागए बहुकर प्रयोज एन शत्रुओं लिए राजा अपनी सेनारूपी नदी का प्रयोग करे जिसमें तर्कश ही प्रस्तरखंड के समान है घोड़े और रथ रूपी प्रवाह शोभा पाते हैं जिसका कुल किनारा ध्वज रूपी वृक्षों से आच्छादित है तथा पैदल और हाथी जिसके भीतर अगाध पंग के समान जान पढ़ते हैं अथोपत्तिया पद्म वज्रम च भारत यम तथ्य तद्भिम विभो भारत युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट पद्म अथवा वज्र नामक व्यूह बना ले प्रभो शुक्राचार्य जिस शास्त्र को जानते हैं उनमें ऐसा ही विधान मिलता है चारित प्रबलम कृत स्वबल दर्शनम स्वभूमौ जो जी हितुद्धम पर भूमौ तथ गुप्तचरो द्वारा सेना की जात पड़ताल करके अपनी सैनिक शक्ति का भी निरीक्षण करे फिर अपनी या शत्रु की भूमि पर युद्ध आरंभ करे बलम प्रसाद राजा निक्षिपेत बणिरात ज्ञा स्विषम त्र सामुपक्रमहित राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे अपने बल बलाबल को अच्छी तरह समझ कर शाम आदि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। सर्व महाराज शरीरं धारिये दिह प्रेत चर्तव्यम आत्मनिश्रेय संपरम महाराज इस जगत में सभी उपायों द्वारा शरीर की रक्षा करनी चाहिए और उसके द्वारा यह लोक तथा परलोक में भी अपने कल्याण का उत्तम साधन करना उचित है एवंतम राजा सम्यक समाचर प्रेत स्वर्ग आपनोति प्रजाधर्मेन पालयन महाराज जो राजा इन सब बातों का विचार करके इनके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है एवं तवया कुरुश्रेष्ठ वर्तव्य प्रजाहीितोह ही होस्तातः प्राप्त नित्य तात कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा ही प्रजावर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए भीष्मेरण सर्व मुक्त से कृष्ण भीतरेण च मायाप्यवश्यम निभश्रेष्ठ भीस्म भगवान श्री कृष्ण तथा विदु ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है इसलिए मैंने भी तुम्हें कुछ बताना आवश्यक समझा है ए तत्सर्व यथान्याम कुरी था भूदक्षिणा प्रिय था प्रजा नाम तम स्वर्गे यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा देने वाले महाराज इन सब बातों का यथोचित रूप से पालन करना इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुखपागे अष्टमे दहसहस्रेण योजेन पृथ्वी पतिः पाळये द्वापि धर्मेण प्रजातुल्यं फलम लभेन् जो राजा हजार अष्टमे दिवयों का अनुष्ठान करता है अथवा दूसरा जो नरे प्रजा का पालन कर्ता है दोनो को समान फलप्राप्त होता है महाभारते आश्रम वास के परमणि आश्रमवास परमड़ि धृतराष्ट्रोपसंवाद सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रमवासी पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में धृतराष्ट्र का उपसंवाद विषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ